नमस्कार आप सुंदर रेडोमो वन वन जीरो सेवन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चहल जी हमारे साथ है और उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप प्रोफेसर हैं डिप्यू ऑफ टीचर्स से एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आप अपनी सेवा देते हैं तो निश्चित तौर पे एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम सभी लोगों को शिक्षा मिलती है और शिक्षकों को शिक्षित करने का काम जो है दिनेश जी कर रहे हैं तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और शिक्षा को लेकर अभी जो है विशेष ब्रह्माकुमारी में एक सुंदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है ज्ञान सरोवर में और उसी को पूरा करके वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से दिनेश चहल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भ्रताश्री कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि सबसे पहला तो एजुकेशन सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है लेकिन आपका क्या एजुकेशन सेक्टर में कैसे आना हुआ ये स्टोरी हमें बताइए जी बहुत अच्छा सवाल मैं कहूँगा जी जी हम इसको सेक्टर ना कहकर के मैं कहूँगा एक सेवा का जरिया है ये बिल्कल, और बिल्कल। हम कहेंगे ये सेवा है हमारे ऊपर सबके ऊपर ऋण होते हैं जी जी ऋषि ऋण एक उसमें से है जी जी जी सम समाज का या राष्ट्र का ऋण हमारे ऊपर है माता पिता का ऋण ऊपर है हम्म तो मेरा मानना यह है जब हम इस तरह की सेवा से जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम समाज का भी अपने पितृण को भी कह लीजिए और जो हमारा ऋषि ऋण है उनको भी हम चुका सकते हैं और बहुत सुंदर एक मौका मिलता है आपको हमेशा से युवाओं के बीच रहने का और युवाओं को हम कहते हैं देश का भविष्य है किसी भी राष्ट्र की चेतना ऊर्जा जोश हिम्मत जज्बा वो युवाओं में देखने को मिलता है हुँ, तो हुँ, कहा भी जाता है जिधर युवा जाता है उधर ही समाज और देश चल पड़ता है तो मेरा जुड़ने का मकसद यही था कि हम इस सेवा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी भी कमाएं अपने राष्ट्र को और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं जी जी जी दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो आप किस लिए इस सेवा कार्य से जुड़े वो आपने बताया और कैसे आपका जुड़ना हुआ ये भी आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो एजुकेशन सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत सारे वैरायटीज आ गए हैं मल्टीपल टास्किंग्स आ गए हैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो गया है बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग एक बहुत बड़ा जगत है शिक्षा जगत तो इसको आज आप कैसे देखते हैं और न्यू पॉलिस भी आ गए हैं हर पाँच साल में कहीं ना कहीं एक बहुत ही चेंज हम लोग देखते हैं तो अभी का चेंज और इन फ्यूचर आप किस तरह के चेंज की सोचते हैं आप इसको कैसे देखते हैं जी इसमें आज हम जैसे आपने कहा पीछे क्या था आज क्या है और भविष्य में क्या होने वाला हो है उस शिक्षा तो शिक्षा बेसिकली जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है नहीं, नहीं, नहीं। एक शिक्षक पढ़ाने वाला बिल्कुल शिक्षित जो उस शिक्षा के जरिए निकलेगा बाहर हम्म तो नहीं, नहीं। शिक्षा शिक्षक और शिक्षित ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है अब जब पहले की बात आपने छेड़ी है तो पहले क्या होता था शिक्षा का मतलब जहां विद्या हम बोलते थे उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपोर्टेंट थी एक ज्ञान एक आपका संस्कार और एक कौशल आज ज्ञान तो है लेकिन कहीं ना कहीं हम पाते हैं संस्कारों की कमी है नहीं, अभी नहीं, 2020 में ही भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उस पॉलिसी का मकसद ही ये है कि हम युवाओं को शिक्षा के माध्यम से इस तरह से तैयार करें कि वो जो अपना फील्ड है उसमें तो काम करेंगे लेकिन वो ग्लोबल सिटीजन के साथ साथ जो भारतीय मूल्य या जिसको हम सनातन मूल्य बोलते हैं जी जी जी उन मूल्यों के साथ भी वो जुड़े अब लेकिन इसके लिए एजुकेशन बिल तो आ गया है लेकिन उस एजुकेशन <laughs> बिल के साथ हमें विल पावर चाहिए तो उस विल पावर को स्ट्रोंग करना होगा बहुत सारी चुनौतियां भी हैं पचहत्तरवा आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया अमृत काल में हम चल रहे हैं लेकिन क्या भारत की वास्तव में पचहत्तर परसेंट जनसंख्या पढ़ी लिखी वास्तव में है बिल्कुल, वो बिल्कुल। उस तरह के चैलेंजेस भी हैं उन पे भी हमें काम करना होगा तो पास्ट जो हमारी सिविलाइजेशन थी उससे हमने सीखना है प्रेजेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको एजुकेशन के माध्यम से जो फ्यूचर का विजन है उसको हमने अचीव करना है दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों चीज़ों को अगर देखते हैं तो पास्ट में चलिए जो चीज़ें हो जाती है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करते लेकिन वहाँ से हमें सीख क्या मिली हमने क्या पाया क्या खोया ये ज़रूर देखना एक बार ज़रूरी है जो आपने बताया कि हम जो है बच्चों को शिक्षित ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कौशल भी अच्छी तरह से दे रहे हैं लेकिन संस्कार जो बीच वाला जो कड़ी है जो हमारे बच्चों को भारत का रिप्रेजेंट करने की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो गई जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और मुझे लगता है कि नए शिक्षा पद्धति में चैलेंजेस भी हैं और अच्छी बातें भी हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो संस्कारों को जो है टेकओवर करेगा या उसको जो है स्थापित करने में हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें शायद जुड़ी गई हैं एक संगीत अनिवार्य रूप से है और एक है योग दोनों चीज़ें जो हैं संस्कारों को समृद्ध करने में बड़ा योगदान कर सकता है अगर हमारे जो वर्तमान के टीचर्स हैं अगर उन्हें ठीक ढंग से प्रोफेशनली उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करें शिक्षक को रखें योगा टीचर भी अपने स्कूल में अपॉइंट करें जैसे रेगुलर टीचर्स है वैसे संगीत टीचर को भी उसी नज़रिये से देखें कि ये भी रेगुलर टीचर है तो वो नज़रिया बनाना पड़ेगा इस्कूल वालों को शायद ओनर्स को या जो एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने स्कूल्स बनाए कॉलेज बनाए इंस्टीट्यूशंस बनाए शायद उन लोगों का नज़रिया में ये चीज़ अगर इम्पोर्टेंस रहे तो ये चैलेंजेस को अगर वो अपने लाइफ में अचीव लाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद ये जो आपने जो मिडिल वाला जो गैप है उसको पूरा करने में बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है आपको क्या लगता है सर मैं ये जो बात कह रहा हूँ बहुत सारी बातें आपने जोड़ दी हैं कि अभी तक हम जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन दे रहे जी, हैं जी, जी, जी। वही शिक्षा ही है लेकिन आपने एक और बिंदु को छुआ कि हमने विकसित भी बनना है शिक्षित भी बनना है विकसित भी बनना है लेकिन इसमें बीच में एक और रास्ता जो आपने बहुत सारा योगा और उसके माध्यम से जी कहा दीक्षित भी बनना है अब शिक्षा भी हो और दीक्षा भी, भी हो शिक्षा क्या है जो फॉर्मल एजुकेशन है और दीक्षा क्या है जिसको हम संस्कार वैल्यू मूल्य ये बोलते हैं क्योंकि अकेली शिक्षा होगी तो मेडल्स ही डलेंगे और अगर शिक्षा के साथ दीक्षा जोड़ देंगे तो समाज के लिए मॉडल्स तैयार होंगे दिशा देने वाले युवा या जिसको हम कहें रोल मॉडल तैयार हो गए आज हम इस शिक्षा के माध्यम से सिर्फ मैं कहूं जीविका उपार्जन ठीक है हुँ, लेकिन हुँ, जीवन उपयोगी कैसे हो वो उस दीक्षा के माध्यम से आएगा तो मैं विरोधी नहीं हूँ उच्च शिक्षा दीजिए लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा भी हो तो उत्तम शिक्षा का मेरा आशय वही फिर मूल्य <laughs> और संस्कार से है और आपने बड़ा अच्छा जोड़ा कि संगीत है उसको हम लिबरल आर्ट्स की फॉर्म में नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ रहे हैं है। और जैसे ही आपने योग का जिक्र किया जी जी ये जी हमारी एक तरह से दरोहर थी जो हमने कहीं ना कहीं जब पश्चिम से योगा बन के आ गया उसको अपना लिया अपने योग को छोड़ दिया तो इसी कड़ी में मैं जोड़ूंगा कि वो अनुलोम विलोम जरूरी है शरीर का लेकिन उसके साथ साथ मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा अपना अनुलोम विचारों का भी हो अच्छा भी भी भी विचार भी अंदर जाए और भी भी भी भी बुरे भी भी विचार बाहर आए तो वो वाली शिक्षा की बात हम इसीलिए बार बार हमें इस शिक्षा नीति में कहना पड़ रहा है लर्निंग जरूरी है अनलर्न जरूरी है जो गलत सीख लिया और रीलर्न नए तरीके से सीखना भी जरूरी है तो तीनों का हमें समन्वय करना होगा बिल्कुल दिनेश जी काफ़ी अच्छा जो है आपने उसको विस्तार से स्पष्टीकरण किया कि नए शिक्षा पद्धति में इन चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ लें और समानता से जोड़ ले सभी चीज़ों को और एक विश्वास हो जाए कि भाई हम लोग अभी वर्तमान में इतना टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ गई है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो योग या फिर संगीत या फिर जो मूल्य हैं उसके ऊपर हावी होता जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है इन बैलेंस वाली जो बात आ रही है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अब एक तरफा काम भी नहीं चलेगा इसमें मुझे लगता है कि इसमें विद्यार्थियों को भी उतना ही काम करना है जितना टीचर्स को उसे इस्टेब्लिश करने में उसे इंप्लीमेंट करने में काम कर रहे हैं तो उनका कंधे से कंधा मिलाते हुए आ, समझदारी से हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि एक तरफ टीचर तो कहेगा कि भाई योग का क्लास है आप अटेंड करो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे है ना तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस और अपने आप को भी वो चीज़ें इंक्लूड करने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट रोल है विद्यार्थियों का तो वो ऐसे समझे कि नया शिक्षा हर साल पाँच साल में एक बार नई शिक्षा कुछ ना कुछ आते हैं तो वैसे ही ये भी होगा ऐसा नहीं है ये आ गया तो सिर्फ़ आपके लिए है और आपको इन्हें अचीव करना है ये इम्पॉर्टेंट है ये yes. चीज़ें अपनी तरफ से आपको करना ज़रूरी है yes. अगर नहीं भी हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो चीज़ें हमारे लिए योगा टीचर रखिए हमारे लिए म्यूज़िक टीचर रखिए हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसको सीखेंगे है ना तो ये आपकी तरफ से हो जाता है तो विन विन सिचुएशन होगा और उन्हें भी खुशी होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का ब्रेक लेते हैं लेकिन ब्रेक में मैं चाहूँगा कि एक गीत सुनना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे आप सभी को और मैं दिनेश सर से पूछूँगा कि आपको कौन सा गीत अभी आपके मन में आ रहा है जो आप सुनना पसंद करेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ प्यार जी। का सागर है क्या बात है क्या तो बात? तो मेरी अनुरोध यही है कि आप हमारे <laughs> श्रोताओं के लिए प्यार का सागर बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और हमारे विद्यार्थी मित्र भी अगर इस गाने को सुनेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो है गीत संगीत जो है हमारे जीवन को समृद्ध इसलिए करता है संस्कारों से क्योंकि संगीत के साथ जो मैसेज मिलता है अगर हम उसे ध्यान पूर्वक अपने लाइफ में अपनाएंगे तो हमारा जीवन निश्चित तौर पे बेहतर बनेगा हम जो चीज़ें हमें जैसे सर ने बताया अनुलोम विलोम यानी जो चीज़ें अंदर जानी हैं वो अंदर ही जाएगी और जो चीज़ें अंदर बेकार में हो बाहर जाना है बाहर ही जाएगा देखिए आप इस गीत को ही सुन लीजिए तू प्यार का सागर है यानी हम सभी उस प्यार के सागर के हम आइडेंटिटी हैं उसके बच्चे हैं हम तो उससे हमें प्यार मिलेगा बस उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो इस गीत में आप अपने उस परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर विशेष मुलाकात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 चले जाएंगे जहाँ से हम चले मन का पागल पंछी उड़ने को बेफरा उड़ने को बेफरा पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर सागरबा जाना है सागर सागरबा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 टीचर महोदय उपस्थित है दिनेश जी और उनसे काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और एजुकेशन विंग का जो प्रोग्राम अटेंड करके उनको भी एक नई ऊर्जा मिली है तो वो ऊर्जा आपको उनके शब्दों के माध्यम से उनके भावनाओं से आपको मिल रहा है तो मैं अब आप सभी युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में जो यूथ हैं क्योंकि आपका पूरा जो है मेरे ख्याल से पूरे ही छः से आठ घंटे यूथ के साथ ही बीतता है उन बच्चों के साथ बीतता है जो पढ़ रहे हैं और उनकी दिनचर्या उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनके जीवन में अब आ, कुछ एडिशन और करेक्शन करना है तो वो आप ज़रूर बताइए जी जी शांतिवन में हम शांति की तलाश में इस मधुबन <laughs> के रेडियो चैनल पे युवाओं के लिए संदेश की जब बात आती है जी जी जी जी। क्योंकि युवा मैंने फिर कह रहा हूं कि युवा किसी भी देश की एक तरह से दरोहर है।, दरोहर है और वो दरोहर अगर मजबूत नहीं होगी तो इमारत भी मजबूत नहीं होगी जी जी जी। तो हमारा सौभाग्य भी है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश में आते हैं हु। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो युवा देश के लिए समाज के लिए और इवन आपके ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत सारे युवा हमारी बहनें और भाई इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम उनके आचरण से सीख करके उनके काम से इस सेवा भावना से ही मैं कह लूँ जो पूरे ब्रह्मा कुमारी का मैसेज है कि इस सेवा भावना से किस तरह से समाज के लिए राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए हम काम कर सकते हैं और जब हम सेवा से जुड़ते हैं सेवा से जुड़ने का मतलब हम बुद्ध भी बनते हैं हम शुद्ध भी बनते हैं और हम प्रबुद्ध भी बनते हैं और ये चीज़ें जब हम युवाओं को बताएंगे युवाओं को जोड़ेंगे और एक और जब आपने जिक्र किया था कि आज कहीं ना कहीं संस्कारों को स्थान कम दे रहे हैं तो एक छोटी सी कहानी नहीं, एक गांव था उसमें एक गांव में आग लगती है सारे लोग भाग जाते हैं दो लोग जलने पे मजबूर थे एक अंधा था और एक लंगड़ा था जब दोनों ने सलाह की कि मैं तेरी आंखें बनता हूँ तू मेरी टांगे बन जा वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं दोनों बच जाते हैं कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है लेकिन इसका संदेश क्या है अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है अंधा आज की हमारी युवा पीढ़ी है जो पाश्चात्य जगत की ओर कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के उन लंगड़ा कौन है हमारे संस्कार हमारी परम्पराएँ तो उनसे दूर होती जा रही है अगर हम युवा शक्ति को उन संस्कारों से जोड़ दें तो हम समाज को भी और अपने कहीं राष्ट्र को भी और आगे ले जा सकते हैं अदरवाइज तो आप देखते हो आज नकारात्मकता के इस पूरे दौर में वासनाएं गलत चीजें उनकी पूरी बरसात हो रही है तो ये संस्कार हमारे छाते का काम करेंगे हम भी बरसात भी। को नहीं रोक सकते लेकिन छाता तो हम बना तो सकते, सकते, हैं। हैं। सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस नकारात्मकता की जो दौड़ है उसमें आग ना लगाए बल्कि संस्कार रूपी बाघ लगाए तो संस्कार जब होंगे वो संस्कृत होंगे बच्चे सुसंस्कृत होंगे तो वो अपने लिए भी अपनों के लिए भी और सारे प्राणी मात्र के लिए भी वो काम करेंगे और जब इस तरह से जब युवा तैयार होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी बचाएगा अपने जीवन को चलाएगा अपने जीवन को बढ़ाएगा सजाएगा और इन संस्कारों को अपनाएगा जब इन संस्कारों को अपनाएगा वो अपना बेस्ट कर पाएगा बेस्ट क्या है युवा के लिए बी बिहेवियर ई एस सर्विस और उस टैलेंट को या टेक्नोलॉजी जो आपने बीच में कहा था टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दिनेश सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बात अगर हमारे युवा थोड़ा सा समझ लिया आपने वैज्ञानिक तरीके से सुंदर तरीके से आपने बताया अंधा और लंगड़े की कहानी को आपने इस बीच में जोड़ा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं हमारी जो है चीज़ों को जब हम लोग पर धर्म जैसे कि आप पाश्चात की जो संस्कृति हैं या जो बातें हैं वो बिल्कुल देखने में लुभावनी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपना ही ले और अपने धर्म को भूल जाए और जब भी पर को अपनाते हैं पर संस्कृति को अपनाते हैं तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता ना उधर के आप रहते हैं ना ही इधर के रहते हैं इसीलिए हमें जो है अब समय रहते ही हमें जाग जाना है और स्वधर्म में हमेशा सुख बताया गया है पर धर्म में हमेशा दुख बताया है दुविधा बताया है वो तो इसीलिए अपने स्वधर्म को जाने अपने भारतीय संस्कृति को जाने और उससे अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ सर की मुझे लगे आइए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न की तरफ मैं चलूँगा कि आज के समय में जो चीज़ें हमारे बीच में हैं और युवाओं को हम लोग देखते हैं एक धरोवर के रूप में अगर युवा सारे समृद्ध हो जाए और संस्कारित हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु के कगार पर तुरंत पहुंच जाएगा आज हम लोग बातें कर रहे हैं विश्व गुरु भारत बनेगा और काफ़ी हद तक जो है आज के समय में काफ़ी चेंजेस आए हैं लोग जागरूक हैं लेकिन जागरूकता के साथ साथ कहीं कही ना कहीं धारणा स्वरूप में मुझे लगता है कि वो कमी फिर भी रह जा रही है जी सर बिल्कुल आप... विश्वगुरु का आपने जिक्र किया हम बनने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है लेकिन अगर हमारा युवा या हम लोग यही कहते रहे भारत भूमि बहुत महान थी उससे अब महान नहीं बनेंगे बल्कि हमें जो अपनी युवा के रूप में भूमिका है शिक्षक के रूप में भूमिका है चिकित्सक के रूप में जो भी हमारी भूमिका है भारत भूमि महान थी उससे महान नहीं बनेगी मेरी और आपकी जो भूमिका है उस भूमिका को निभाने से महान बनेगी और उस भूमिका में हम आज जहाँ जिसको हम कहते हैं कंज्यूमरिज़्म और जो आपाधापी है भरने की बात है छीनने की बात है या मैं कहूँ इकट्ठा करने की बात है तो ब्रह्म कुमारी से हम वो सीखते हैं जहाँ पे हमें जिसको ग्रीड कल्चर नहीं नीड कल्चर में जीना है बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाली कल्चर नहीं, नहीं यूज़ एंड ग्रो की कल्चर में हमने जीना है कि हम किस तरह से अपनी ज़रूरतों को और दूसरा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उस युवा को सोचना होगा और हमें इन संस्कारों के माध्यम से उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा नहीं। स्मार्ट नहीं। मेरा वो ड्रेस वाला स्मार्ट नहीं है भ्राता श्री स्मार्ट मेरा क्या है एस मीन्स सेंसिटिव एम मीन्स मोटिवेटेड ए मीन्स अलर्ट अवेयर अवेक और आर मीन्स जिसको आज की जरूरत है रिस्पॉन्सिबल और टी फिर मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी या टेक्नोसेवी भी, भी और टैलेंटेड भी इस तरह का जब स्मार्ट युवा बनेगा तो हम कह सकते हैं उसको रहना भी आ जाएगा उसको कहना भी आ जाएगा उसको सहना भी आ जाएगा और उसको बहना भी आ जाएगा जो बहने का मतलब है जो बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया था जी, जी, कि जी। कौन सी मेरी चीज मेरे लिए या मेरे समाज के लिए अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है तो ये जरूरी है एक बैलेंस बिल्कुल, बिल्कुल। आप मॉडर्न हो लेकिन आप अपने ट्रेडिशन से आप अपने संस्कारों से उनसे भी जुड़ के रहिए तब हम उस सामंजस्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे जी जी जी, जी। चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ था जो आपने बताया और आशा करूंगा कि हम सभी जो आज का हमारा जो चर्चा रहा दिनेश सर से इस चर्चे में हमने जो बातें की हमारे भारत देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की भारत देश की संस्कृति के बारे में चर्चा की और शिक्षा में जो नई पद्धति आ रही है अपूर्व की जो पद्धति थी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक जाते जाते सर को जब मैं सुन रहा था और मुझे एक लाइन महाराष्ट्र की याद आती है वो परत फिरा गरा ऐसा कहते हैं बना फिर से हम अपने घर की ओर चले वापस, <laughs> वापस चले तो आ, अब लौट चले वेदों तो की ओर वेदो अपने की ओर अपने जड़ों की ओर वापस लौट आए बहुत हो गया अब घूमना भटकना अब फिर से अपने घर अपने ही गांव की पेड़ की छावों में हमें फिराना है तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार दिनेश सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत साधुवार और मैं चाहूंगा कि अभी आप अपने हरियाणा में जाएंगे टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे टीचर्स को सिखाएंगे तो निश्चित तौर पे एक नया बदलाव वो सभी फील करेंगे एक नई ऊर्जा जो है उनको मिलेगी आपके द्वारा और आपने जो यहाँ पर जो तीन दिन का सेमिनार अटेंड किया है उस सेमिनार में कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है सकारात्मक हो गई होगी और एक नई ऊर्जा एक नई ताकत के साथ आप जाएंगे तो उन सभी टीचर्स को भी ये चीज़ें महसूस होगी और वो भी इस और अपना अच्छा काम अच्छा मन अपना जो कार्य है उसे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 ka uh. चारों तरफ आज दुख की घड़ी है ga बेचैन है आज धरती के वासी घर घर है चिंता घर घर उदासी बेचैन पर सा दो खुशियाँ हो खुशियाँ द्वारे द्वारे आ जाओ ब्रह्मा, बाबा हाँ।